आज की कहानी का शीर्षक है सर्व शिक्षा अभियान लेखक हैं असित कुमार मिश्र जगेसर मिश्र जैसे ही पूजा पर बैठे उनका मोबाइल बज उठा उन्होंने पत्नी को आवाज दी अरे थोड़ा देखो तो ये कौन है सुबह सुबह फोन कर दिया पंडिताइन जी आंखों पर चश्मा चढ़ाए मोबाइल पर उगते नाम को पढ़ती हैं। एस एम टी मन में सोचती हैं एस एम टी मतलब तो श्रीमती जी होता है हे भगवान मतलब ये बुढ़ाऊ दूसरी भी श्रीमती हैं का मास्टरी के रिटायरमेंट में एक एक साल बाकी है और बुढ़ौती में ई शौक उन्होंने फोन रिसीव किया उधर से किसी महिला की आवाज आई पंडित जी आज हम आ नहीं पाएंगे पेट में बहुत दर्द है अब पंडिताइन जी को पक्का यकीन हो गया कि इनका मन घर परिवार में क्यों नहीं लगता तुरंत ब्राह्मणी से छत्राणी वेश धारण किया तो जगेसर होकर बोले मनोहर की माँ की कसम, बस तुम ही एक हो। ये का मतलब शिक्षा मित्र टनिया है उसी का फोन है कि वो आज स्कूल नहीं आएंगे। पर पंडितायन जी किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी जगेसर मिसिर बिना कुछ खाए पिए स्कूल को चल दिए बरसात का मौसम तो है पर बादलों का कहीं नामोनिशान नहीं दो किलोमीटर साइकिल चलाने में ही जगेसर की सांस फूल गई हनुमान मंदिर के पास रोज की तरह रुके और जेब में ब्लड प्रेशर की टिकिया ढूंढने लगे। तब याद आया कि आज तो दवा घर पर ही छूट गई मन में ही कहे महरारू अगर अंगूठा छाप होती तो आज ये दिन ना आता स्कूल के बरामदे में साइकिल खड़ी करके हमेशा की तरह आवाज दिए हे e, मुनेसरा निकाल दो तो बेटा झाड़ू बरामदा थोड़ा साफ कर दें। कक्षा पांच में पढ़ने वाला बलरामवा आकर बोला मार्ठ साहब वो नहीं आया है जगेसर ने कहा बेटा तू ही थोड़ा झाड़ू मार दे ये तो अपना काम है इसमें कैसी शर्म बलराम ने कहा तीन दिन, दिन से हम ही झाड़ू लगा रहे हैं अब हम नहीं लगाएंगे पंडित जी मन मारकर खुद ही बरामदे की सफाई में लग गए सिंटुआ और मनोज व खाँची उठा लाई कूड़ा स्कूल के पीछे दीनदयाल काका के खेत में फेंक दिया गया प्रार्थना हो गई है आज बस एक ही शिक्षा मित्र आई दो क्लास में से एक कुवे पढ़ा रही हैं, एक क्लास को एक रसोई ने घेर रखा है और दो क्लास को खुद जगेसर में सिर पढ़ा रहे हैं तभी एक वीआईपी गाड़ी बरामदे में आकर रुकती है पार्टी का छोटा सा झंडा दूर से ही हड़का रहा है पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए आगे वाला व्यक्ति उतरकर पंडित जी के पास आया और बोला पंडित जी पर पहचाने अरे हम श्री किसुन सफाई कर्मचारी इ लीजिए मुंह मीठा कीजिए हम प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के सचिव बने हैं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा एसडीआई हमारा ही आदमी है गाड़ी धूल उड़ाते हुए चली गई है पंडित जी जगत व्यवहार को समझने में लगे हैं तभी दूसरी रसोईया पार्वती चिल्लाने लगती है पंडित जी रोज रोज आपको मेनू के हिसाब से खाना चाहिए और लकड़ी है कि नहीं ई कौन देखेगा बाजार से सूखी लकड़ियां लाइएगा तो खाना आज बनेगा नहीं तो हम जा रहे हैं घर जगेसर मिसर ने शिक्षा मित्र लाजवंती जी को आवाज दी सुनिए हम जा रहे हैं बाजार लकड़ी लाने तब तक आप स्कूल सहभागिता विधि से चलाइएगा लाजवंती जी ने कक्षा पांच के दो बच्चों को उठाकर तीन में गिनती पढ़ाने भेज दिया और कक्षा चार के दो लड़कों को एक में कहरा पढ़ाने भेजा खुद हेडमास्टर जगेसर मिसिर की कुर्सी पर आकर बैठ गई गरिमा मनुष्य की नहीं उसकी कुर्सी की होती है हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठकर एक सा आ जाता है अरे जानती हो पिंटुआ की शिक्षा मित्र है बैठते हेडमास्टर की कुर्सी पर ही है ठीक साढ़े ग्यारह बजे जब पंडित जी साइकिल पर लकड़ी का गठर ला दे पहुंचे तो देखा की स्कूल की हालत अब सहभागिता विधि से प्ले विधि में बदल गई है लड़के गोलियां निकालकर खेलने में लगे हैं और लड़कियां लंगड़ी लंगड़ी खेल रही हैं। लाजवंती जी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊं रही थी वोटर सुधार में जुट उधर का बिठा दिया है। आधा घंटे बाद अचानक जब लाजवंती जी की नींद टूटी तो उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा पंडित जी आज दूधलाने नहीं जायेंगे कहा पंडित जी चौंके और बोले अरे इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला लाइए ऑफिस में से बाल्टी बगल के गांव में चौधरायन के द्वार पर मास्टरों की भीड़ लगी है नांद पर दो मरियल सी भैंसें बंधी हैं। पंडित जी ने चौधरायन से कहा बहन थोड़ा दूध की क्वालिटी पर भी ध्यान दो इतना पानी मिलाओगी तो बच्चों को नुकसान करेगा ना चौधरायन एकदम से बिगड़ गई। ऐ पंडित जी दूध ले जाना हो तो चुपचाप ले जाइए पैसा मांगने पर तो कहते हैं कि एमडीएम का पैसा अभी आया नहीं है बुझे मन से जगे सर मिसिर ने साइकिल के हैंडल में बाल्टी टांगी और पैडल मारने लगे गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था उस पर भी कुछ खाने को नहीं मिला सुबह से पर जल्दी स्कूल भी तो पहुंचना है उन्होंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई तभी कुर्ते की जेब से मोबाइल बज उठा ना चाहते हुए भी उन्होंने फोन उठाया घर से आवाज आई पंडित जी हम स्कूल पर से लाजवंती बोल रही हूँ अभी बेसिक साहब दौरे पर आए थे उपस्थिति लगा के गायब रहने पर आपको सस्पेंड कर दिया है अचानक से साइकिल लड़खड़ाई बाल्टी का दूध सड़क पर फैल गया है दूध के बीचों बीच पंडित जी सीना पकड़े छटपटा रहे हैं दो मिनट बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया कुछ दयालु लोगों ने पंडित जी के शव को उठाकर सड़क के किनारे छाया में रख दिया है हाँ कुछ लोग जरूर चर्चा कर रहे थे कि एक के साल बाद इनका रिटायरमेंट था कहीं जहर खाकर जान तो नहीं दे दिए कि बेटे को नौकरी मिल जाए